भारतीय दर्शन जैन दर्शन तीर्थंकर इन साधुओं में तीर्थंकर का पद सबसे बड़ा है इस अवस्था को प्राप्त कर सम्यक ज्ञान सम्यक वाक सम्यक चारित्र श्रद्धा आदि से युक्त होकर जीव साधु हो जाते हैं किसी प्रकार का रोग एवं भय इन्हें नहीं सताता। वर्षा ऋतु के चार मास ये किसी एक स्थान में अपने शिष्यों के सांस व्यतीत करते हैं अवशिष्ट आष्ट मास से ये एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमकर लोगों को जैन धर्म का उपदेश देते हैं इनमें घातीय धर्म नहीं रहते और ये अनंत शक्ति संपन्न हो जाते हैं इनमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान एक मनह पर्याय ज्ञान स्वभावता होते हैं कर्म बंधनों से मुक्त हो जाने पर केवल ज्ञान भी इनमें हो जाते हैं जैनों के एक दल दिगंबरों का कहना है कि स्त्री जाति के लोग कभी तीर्थंकर नहीं हो सकते उन्हें मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इस प्रकार महावीर ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए राजगृह के समीप पावा में बहत्तर वर्ष की अवस्था में ईसा से पाँच वर्ष पूर्व निर्माण प्राप्त किया महावीर के पूर्व तेईस तीर्थंकर हुए थे किंतु जैन धर्म को एक नियत रूप देने का श्रेय महावीर को ही है इनके शिष्यों में कुछ साधु थे और कुछ गृहस्थ स्त्री तथा पुरुष दोनों ही इस धर्म में दीक्षित होते थे इन लोगों का एक संघ होता था और ये लोग एक आश्रम में रहते थे जिसे लोग अपासरा कहते हैं सविरावली के अनुसार महावीर के नौ प्रकार के शिष्य थे जो गण कहलाते थे इनका एक निरीक्षक होता था जिसे जैन लोग गणधर कहते थे ऐसे ग्यारह गणधर थे जिनके नाम इंद्रभूति अग्निभूति आयुभूति व्यक्त सुधर्मा मंडिक मौर्यपुत्र अकम्पित अचलभ्राता मेतार्य तथा प्रभास थे इनके अतिरिक्त गोशाल तथा जमाली भी महावीर के मुख्य शिष्यों में थे इन शिष्यों की परंपरा 317 ईसा के पूर्व तक चली इनमें कतिपय शिष्यों ने संघ का कार्य बहुत सुंदर रूप से चलाया और वे बड़े प्रसिद्ध हुए इनमें भद्रबाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेख रूप उल्लेखनीय है 317 ईसा के पूर्व में इन्होंने संघ का कार्य अपने हाथ में लिया और 310 में मगध में बड़ा अकाल पड़ा इसलिए स्थूल के ऊपर संघ का भार देकर समर्श शिष्यों को सांस लेकर भद्रबाहु दक्षिण देश को भिक्षाटन के लिए चल दिए स्थूल ने इस मध्य में पाटलीपुत्र में साधुओं के एक महती सभा की जिसमें जैन धर्म के अंगों का संग्रह करने का प्रयत्न किया गया बहुत दिनों के बाद भद्रबाहु लौटे और उन्हें उपर्युक्त सभा की कार्यवाही पसंद न पड़ी तथा उनके परोक्ष में स्थूल भद्र की आज्ञा से जैन साधुओं ने वस्त्र पहनना भी आरंभ कर दिया था यह भी भद्रबाहू को अनुचित मालूम हुआ भद्रबाहू फिर यहाँ नहीं ठहरे और अपने शिष्यों के साथ अन्यत्र चल दिए इस प्रकार जैन साधुओं के दो दल हो गए एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर भद्रबाह ने दो सौ संतानवे ईसा के पूर्व में परलोक की यात्रा की स्थूल भद्र दो ईसा पूर्व तक जीवित थे